जा सके करें। ओम सहना सहन सहयत ओम शांति शांति शांति गायत्री और ब्रह्मणस्पति के जो मंत्र है पट्टी के ऊपर लिख दिए हैं उसका स्वर का अंगन भी किया है तो उसका उच्चारण हम कुछ टाइम करेंगे एक बार और बताता हूं भोर भोवा के नीचे एक तिरछीन रेखा खंड है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है वो केवल व नीचे है वहां वो है अनुदात्त है यानी वकार का उच्चारण ढीला करना चाहिए नीचे की तरह होना चाहिए यानी भूर भो भू इन दोनों के उच्चारण ऊपर की तरह होना चाहिए वोकल कोड को टाइट करके करना चाहिए तो वोकल कोड को टाइट करके करेंगे वो उदात रहेंगे वो कलकोर को ढीला करके नीचे की तरफ बोलेंगे अनुदात होगा उसके बाद में जो स्वहा जो है उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट है रेखा खंड है ना ये सूर्योदय का चिन्ह है सूर्यदय के उच्चारण करने के लिए तरीका है सूर्यदय के अंदर उदात भी है अनुदात भी है तो जिसके अंदर उदात और अनुदात दोनों रहेगा उदातम प्लस अनुदातम उसका नाम सूरत है तो सूरत के उच्चारण करते समय जैसे एक गाड़ी हम्ब के ऊपर चढ़ करके उतरते वक्त अंदर बैठने वाले को आ, एक प्रकार का हा उजल यानी जड़, जड़ जड़का लगे ना थोड़ी जड़का अपने आवास में देनी चाहिए ठीक है तो बाकी क्या है तो जो धीम ही भर्गोदेवस्य धीम में कोई चिन्ह नहीं है बताया वह एक है एकश्रुदी में जितने वर्ण बैठा है उन वर्णों को एक टंबो में बीच में समय दिए बिना नीचे उतरे बिना हमें उच्चारण करना चाहिए ठीक है कुल मिलकर के उदातु को और एकश्धि को चिन्ह नहीं अनुदात को हॉरिज़ॉन्टल चिन्ह नीचे सूर्य को वर्टिकल चिन्ह वर्टिकल जो साइन है वो ऊपर होगा तो इस प्रकार चार प्रकार के स्वर किसमें लगभग मंद्रों में चार प्रकार के स्वर है उदातम उदातः अनुदाता स्वरितम एक क्रम भी ऐसा ही है पहला उदात उदात के बाद में अनुदात अनुदात के बाद में नहीं नहीं नहीं सबसे पहले अनुदात अनुदात के, के बाद में उदात उदात के बाद में स्वरिद स्वर्द के बाद में एक अश्वुदी परंतु जो शब्द उदात से शुरू होगा वह उदात पहले आएगा ठीक है नहीं तो देखिए अनुदात उदात स्वर्द न प्रश्वरी एक अश्वधि यहां देखिए दे वा उदात धीम ही एक अश्वित परंतु भोर भो ये दोनों उदात आरंभ वाले हैं, इसलिए वहां एक क्रम दिखाई नहीं देगा ठीक है और बाकी देखिए वा, और ये जो स्वा है ना ये व्याकृति होने के कारण वाक्य बाद में कोई वाक्य बाद में कोई उदात्त नहीं आया अनुदात्त के तुरंत बाद बीच में कोई उदात्त हुए बिना गया। ए से बोलेंगे ना, तो प्रथम बार सुनेंगे, हमें कभी समझ में नहीं आएगी। समझ में आ आ, आ आ भी जाती है तो एक दो दिन में यह भूल जाएंगे तो याद कभी रहेगी इसको लगातार इस शास्त्र के अंदर इस वर्ण उच्चारण के विषय में हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्या है दस पंद्रह दिन में क्या है हम इनके साथ बहुत अच्छे परिचित हो जाएंगे फिर नहीं भूलेंगे <coughs> ठीक है अब उच्चारण करेंगे ओम भोर ओम भोर, भोर भो वस्व भो वस्व भर्गो देवस्य धीमहि तत्सुवरे भर्गदेवमह धय प्रचोदया धयाय न प्राचो दयात।, प्राचो दयात अब देखिए बच्चे भी हमारे सामने होते हैं ना यात हमारे से भी बढ़िया बोलते हैं क्यों क्योंकि वो शर्माते नहीं बच्चों को इसमें रसायेगा जब रसायेगा ना बच्चा तो बढ़िया ढंग से स्टाइल में बोलता है बोलता है प्रचोदयात प्रचो प्रचोदयात प्रचोदया इसको दो स्टेप बनाइए ना ऐसे ऐसे स्लोप में मत चढ़ाइए दो स्टेप बनाइए प्रचोदयात ये क्या हाथ ये नहीं प्रचोदयात प्रचोदया टिप्पणी आया देवी जी आप अकेली बोलिए प्रचोदया देखिए ना अभी देखिए वो अकेली स्त्री है ना सभा में और कोई स्त्री का समूह नहीं है और क्या हो जाता है उनको ये इच्छा है मैं सभा में शाइन करू मैं सभा में शाइन करू उनकी इच्छा है इसलिए उनसे प्रश्न पूछेंगे ना वो कुछ हो जाता है ठीक है ना तो मैं अब मेरी पत्नी होने के कारण नहीं बोल रहा हूं इसके जगह पर और कोई बोलने वाला होता ना यही बताता ठीक है बच्चों की प्रशंसा की ना पर कोई बच्चा इधर उपस्थित नहीं है तो इधर ये भूल जाने का ये भूल जाने का हम कोई दादा बन गए कोई नाना बन गए कोई पिता है कोई ऑफिसर है हमारे बाल सफेद हो गए ये अपने जो ये सारे अवस्थाएं किसके हैं शरीर के हाँ शरीर की अवस्थाएं होती है ये अवस्था ये, ये अवस्था मन के अंदर नहीं होना चाहिए ठीक है ना प्रचोदयात प्रचार प्रचोधयात। प्रचोधयात। ये ये बोल रहे हैं अब अकेले बोलिए प्रचोदया थोड़ा ठीक हुआ ना आगे देखिए आगे देखिए गणाना आम त्वा गणाना देखिये गले को ऐसे करने से नहीं होगा ये शब्द है देखिए मैं ऊपर नीचे कुछ नहीं कर रहा हूं देखिए गले को स्थिर रखता हूं गणाना आम त्वा गणपतिम हवा हिलता है मेरा गला नहीं हिलता है हाँ यदि हम करते हुए हिलाएंगे एक उदाहरण के लिए नामजब करते हैं नामजब को करते हुए हिलिए कोई ज्यादा हानि नहीं है क्योंकि जब तो हो रहा है पर केवल कुछ भी उच्चारण किए बिना जो हिलेगा नहीं होता है अब इसलिए गणाना गणपतिम हवामहे हवा महे को थोड़ा लंबा खींचो क्योंकि दीर्घ है ना हवामहे हवामहे कविम कवी नाम कवी कवीनावस्तम उपम श्रवस्तम ज्येष्ठ राज ब्रह्मस्पाता आन श्रुण्वन अनशृण्वन ऊ दिभि से द साधनमि द सा सी द साधनम इसमें उदात्त तो बोलते वक्त ऊपर के तरह यह भावना होनी चाहिए और जैसे कि कोई पत्थर हम फेंकेंगे ना किसी को मारना हो पत्थर फेंकना है ठीक है बच्चों वाला काम है नाम तो पत्थर मारे हैं अब बस के कांच भी फोड़े हैं और पुलिस गाड़ी के ऊपर भी पत्थर मारे ठीक है अब मारने के लिए जब हाथ में उठाएंगे ना तो जहां मारना है वहां मालूम सोच करके मारेंगे ना तभी तो निशाने पर लगेगा ठीक है तो हमने देखिए एक मजाक की बात कहता हूँ तो हमने बोला कि देखिए हिंदुओं ने पैंसठ से लेकर के ये परिवार नियोजन अपने घर में लागू करके कर बहुत बड़ा भूल कर दिया ठीक है ना एक दो में नहीं हमें दस संधान होना ही ये बड़े बड़े परिवार में दसन्धान होना है तो उसके बाद में एक फोन कॉल आया और गुरु के प्रवचन सुना और क्या हो गया चार लोग जेल चले गए और चारों के इतने बुरे हाल हो गए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा नहीं समझा हाँ क्योंकि वो वृद्ध हो चुके थे पत्नियां भी वृद्ध हो चुके थे अब प्रेरणा जो मिली जोश में क्या हो गया आ, चालू हो गए तो क्या होगा? किसी ने मुकदमा दर्ज लिया ये बलात्कार करने आ रहा है बोल करके तो उनको जेल हो गया आज उन्होंने शिकायत नहीं किया स्वयं दबा दिया वेलन से तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ पत्थर मारने की बात सुनकर के ठीक है परीक्षा करके, करके देखेंगे उधर मन करके तो किसी को लगेगा तो क्या होगा बुरा होगा। तो हो उदाहरण बोल रहा हूं हम बड़े समझदार इसलिए इस उदाहरण को प्रयोग किए बिना अपनी स्मृति से हम समझ सकते हैं क्योंकि शब्दों को ऊंजा बनाना चाहिए तो अमुक अक्षर को मैं ऊंजा बोलू ये प्लान मन के अंदर पहले से होना है हाँ यानी वहां अपने वोकल कोड को टाइट करना चाहिए तो टाइट कैसे कर दिखाने के लिए गला ऐसा दिखाएंगे इधर देखिए अब वोकल कोड टाइट हो जाता है इस समय जो अक्षर बोलेंगे ना वो हाई फ्रीक्वेंसी वाला निकलेगा तो उसके बाद में गले को नीचे करेंगे तो वोकल कोड ढीला हो जाता है वोकल कोड जब ढीला होता है वो समय में नीचे की तरह बोल करके बोलेंगे वो अनुदात तो हो जाएगा हा कुत्ता जो करते है ना कैसे वो कितने कितने शार्प है होता है ना उस समय देखिए कुत्ते के गला देखिए ऊपर कितना होता है हाँ और ये साम ये अपने छात्रों की उपदेश में बोला ये कुत्तों के सामगान है हाँ वो बोले गुर, गुर करके ही शुरू करेगा परंतु अंध में अपने गाने को हाँ और वाले तो हम देखिए वास्तव में ये की को पढ़ने के बाद कुत्ते के भोंगरे को सुनेंगे ना फिर हमें बहुत खुशी आएगी देखिए ये कुत्ता नहीं भोंग रहा है हमारे वैदिक दृष्टि आएगी ये कुत्ता सामागान कर रहा है ये कुत्ता ऊपर की तरह देख करके ये भगवान की स्तुति कर रहे थे है गर्दों का सामागान बोला ऐसे धीरे धीरे शुरू शुरू में क्या होगा आवाज नहीं होगी उसके बाद में आवाज लय हो जाता है, है। यह गर्दों का सामागान है तो ऋषिकाह इस प्रकार बारिश में सामागान है बारिश में बारिश धीरे धीरे धीरे धीरे टमटम बोल करके शुरू करेगा ना पर लगातार बारिश होने के बाद धीरे धीरे धीरे धीरे वह बुद्ध बुद्ध होकर के समाप्त हो जाएगा इसी प्रकार देखते हैं भगवान जिसको बनाया वो सामवेद जैसा ही जगत को बनाया ठीक है उसी प्रकार हम भी देखिए धीरे धीरे प्रवृत्ति को शुरू करके अवस्था में हां बहुत स्ट्रॉगली काम करने के बाद धीरे धीरे धीरे धीरे ठीक है तो इसलिए क्या है इन सारी बातों को देखेंगे ना तो सृष्टि में अनेकत्र हम देखेंगे वस्तु में विविधता तो दिखाई देगी परंतु विविधता के अंदर क्या है वो सृष्टि कर्ता के जो ज्ञान है ना वो ज्ञान की एकता हमें इसलिए संध्या मंदिर के अंदर बोला देवम बुद्धि बुद्धिया मानव के और प्राणियों के अलग अलग बुद्धियां यानी उनके पर्सनल कंप्यूटर हम जो कंप्यूटर खरीदे ना उसमें पीसी लिखता है पीसी क्या है पर्सनल कंप्यूटर है क्यों क्योंकि उस कंप्यूटर का इस्तेमाल केवल वही कर सकता है और पांडे जी के दिमाग का मैं इस्तेमाल नहीं।, नहीं कर सकता हूं उसमें से मदद ले सकता हूं डायरेक्ट नहीं पांडे जी के दिमाग काम करेगा कंप्यूटर काम करेगा उसमें से जो आउटपुट आएगा ना उस आउटपुट को लेकर के चाहिए तो मैं हाँ थोड़ा स्टोर कर सकता हूं डाटा नहीं तो उस कंप्यूटर से मैं डायरेक्ट नहीं ले सकूंगा उनका दिमाग उनका पर्सनल कंप्यूटर है मेरा, मेरा प्रत्येक को तो जो पर्सनल कंप्यूटर जो, जो मानव के है उसमें कोई ना कोई चिंता हर क्षण में होती है ना और चिंता में क्या होगा कोई अपने वधू के बारे में सोचते होंगे विवाह के बारे में सोचता होगा भोजन के बारे में मकान के बारे में कपड़े के बारे में में में, में, करने के में, के विषय बारे में। कोई ना कोई विषय रहेगा पर तो ये सारे विषयों के अंदर जो व्यापक जो तत्व कौन सा है, भगवान है ना तो इसका मतलब मैं एक विषय को आज ले रहा हूं स्थूल रूप से देखेंगे तो विषय और विचार की दृष्टि से देखिए मैं उसके अंदर उतरू तो वास्तव में स्थूलता हट गई वहां विचार आएगा और विचार फिर सूक्ष्म हो जाएगा ना तो क्या हो जाता है धीरे धीरे धीरे धीरे हम उसके अंदर व्यापक उस तत्व में ही पहुंच जाएंगे उसके लिए क्या करना चाहिए जहां हम धारणा करते हैं वहां ड्रिल करना चाहिए अपने विचारों से ड्रिल करते करते उसमें उतरेंगे ना तो धीरे धीरे क्या होगा विषय छूट जाएगा विषय के अंदर का जो विषय ही है भगवान केदवा में जितने भी वस्तु संसार में है एक वस्तु के बारे में हम सोच रहा है इसका मतलब भगवान के शरीर के विषय में सोच रहा है तो वेद क्या कहता है शरीर के बारे में सोचने से कुछ नहीं होता आपको तो शरीर अंदर के अंदर की जो शरीर ही है आपको उसके बारे में सोचना चाहिए परंतु क्या है क्रम में होता है पहले शरीर के बारे में फिर शरीर के शरीरी के बारे में इसलिए देवम उसके बाद में क्या है दृश्य विश्वाय प्रार्थना की गई है यानी बाद में यह सारे जो माया रूप जो शल है जो शरीर है वो हट जाए सब में व्यापक भगवान उस एक भगवान मुझे सर्वत्रा दिखाई दे उस एक भगवान के शकल को हमें सर्वत्रा देखू वस्तु को ना देखू वस्तु में व्यापक भगवान को आ, इसलिए बोले वाजम न नक्तारम विजान, विजानिया तो वाक्य को नहीं वाक्य के वक्ता को देखना चाहिए इसके वक्ता कौन है ईश्वर है तो इन वाक्यों के द्वारा हम वक्ता को जानेंगे तो एक व्यक्ति बोल रहा है देखिए वहां गया और मेरा एक भी फोटो नहीं है एक शिकायत आया अच्छा यह तो फोटो की बहुत शौकीन है ये आएगा ना तो इसलिए मेरे वाणी के द्वारा आप मेरे को पहचान लिया है ना तो उसी प्रकार वेद मंत्रों के अर्थों के ऊपर पर चिंतन मनन करते हुए जाइए अंत में क्या वक्तारम विजानिया जो आदेश है ना वहां लागू हो जाएगा वो सार्थक हो जाएगा अब इसलिए क्या है यहां जो हम जैसे उच्चारण परंपरा का होता है उस परंपरा के उच्चारण को सुने मान लीजिए बच्चे एक दो बार सुनने से जो स्मरण कर लेते हैं क्योंकि उसके पास ब्लैंक बहुत है हमने तो बहुत तो विषयों से भर दिया है तो क्या होगा विषयों को हटा करके उसके जगह पर हमारे नए यादों को बिठाना है है ना परंतु बच्चों दो बार जब सुनते हैं तो उनको कंटस्थ हो जाता है तो हम ये सोचे दो के जगह पर मुझे दस बार बोलना पड़े आठ बार ज्यादा परंतु हो जाएगा बात तो हो जाएगी अब इसलिए क्या है जैसे उच्चारण है इस उच्चारण को पकड़ लीजिए वो कल को टाइट करके बोले ऊपर की तरफ बोलून सोच करके बोले उदात तो हो जाएगा ठीक है ना तो यह बात क्या है यह कुदरती जानकारी पशु पक्षियों को भी होती है ठीक है ना उसी प्रकार देखिए कुत्ता जब खाने के बाद वमन करता है ना वमन करते हुए देखिए वो नीचे को देख करके ही वमन करेगा उस समय उसके आवाज़ को देखिए उस आवास में फ्रीक्वेंसी नहीं है क्योंकि उस समय उसका जो कंड है वो ढीला है उस समय फ्रीक्वेंसी नहीं होगा ठीक है गणान्वा गणान्वा गणपतिम हवा हवामहे हवा महे, हवा महे गना कविं, कविं उपमशस्तम उपम श्रतम ऊनी उपमश्यवस्तम उपम श्रवस्तम तो क्या है जहां अनुदाता आएगा पीछे से एक सुई लगा देंगे तो क्या होगा ओ पामा शबस्तम क्लास का मूड चला जाएगा सबको एक एक व्यक्ति दूसरे को सुई लगाएंगे सुई लगाने में मजा आएगा तो पूरे कोलैप्स हो जाएगा ओ पामा श्यास्तम अब बिल्कुल ठीक हो गया पामा शवस्तम इसी प्रकार हम सूर्य को नहीं बोलेंगे एक शुद्धि हमारी गलत होगी इसी प्रकार ठीक उच्चारण करेंगे एक शुद्धि हमारे बिल्कुल ठीक होगा ओ पामा श्यातम ओ आगे ज्येष्ठा दोनों अनुदात है ज्येष्ठ राजम जेश्टा राजम ज्येष्ठ राजम। राजम। राजम। तो आपको चाहिए तो आपके जो भी साउंड रिकॉर्डर है उसमें इक्विलेसर होता है तो इक्विलेसर को देखिए ज्येष्ठ कम लाइट जलेगा रा एक दो ज्यादा लगेगा ज्येष्ठ राजम ज्येष्ठ राजम, जेश्टा राजम।, जेश्टा राजम। आपको नहीं लगता राव ऊपर है ज्येष्ठ राज बोलिए ज्येष्ठम ब्रह्म नाम ब्राह्मणी ब्राह्मणाम ब्राह्मणस्पत आन सुनवन श्रुणवन ऊ नीचे है ओ ऊ दि भिस्से दसाधनम ऊनम ऊ दि ये उच्चारण होता है सुबह भी करेंगे अब हम में चले जाएंगे तो सुबह के अंतर्गत पूर्व बक्षी ने दो आक्षेपों को लगा दिया है उसमें एक में उन्होंने क्या कहा ये जो वेद है बहुत रिसेंटली पैदा हुआ है और दूसरा आक्षेप क्या लगाया वेद के अंदर जन्म जन्म ने मरने मरने वाले बहुत सारे आत्मियों का इतिहास खोने के कारण वेद नित्य नहीं हो सकता नित्य होता तो कोई व्यक्ति का इतिहास उसके अंदर नहीं होता ठीक है ना तो व्यक्ति के इतिहास जो होगा हैं? मान लीजिए गमन भाई जी की आत्मकथा लिखू जीवन, जीवन कथा लिखू या गमन भाई अपने आत्मकथा लिखें, तो उसमें क्या होगा उनके जीवन के साथ जो जो संबंधित व्यक्ति है उसका परामर्श होगा ये क्या परामर्श ये परामर्श है इतिहास है ना परंतु वेद के अंदर इस प्रकार का बहुत सारे परामर्श होने के कारण वेद जो है वेद में अनित्य अनित होने के कारण वेद अनित्य ही होना चाहिए यह दो आक्षेप पूर्ववक्षी के द्वारा यहां आ, रखा गया है अब इसका उत्तर देंगे सूत्रकार <स्थ> बोलते हैं सूत्र बोले उत्तम तो उत्तम तो शब्द पूर्वत्वम शब्द पूर्वत्म सूत्रकार ने कहा सिद्धांति ने उत्तर दिया हमने तो यह कहा संसार में मानव पैदा होने से पहले भगवान ने जब सृष्टि बनाना प्रारंभ कर दिया उसमें उसका जब पहला प्रोडक्ट निकला उस तो प्रोडक्ट के साथ ही इसने क्या कर दिया वेद ज्ञान को रखा तो कौन सा है ये प्रोडक्ट <coughs> क्योंकि भगवान ने सबसे पहले एक यूनिवर्सल कंप्यूटर बनाया भगवान ने क्या बनाया एक यूनिवर्सल कंप्यूटर बनाया उस यूनिवर्सल कंप्यूटर का नाम है महातत्व क्या बोला अपने महात वाला देखे देखे देखे देखे। अच्छा महातत्व वाला तो यह महातत्व क्या है यह महात प्रकृति का पहला परिणाम है साथ साथ में परमेश्वर का पहला प्रयत्न है ठीक है कैसे जैसे बच्चे पेट में होने के बाद बच्चा का जो शरीर जो बढ़ता है ये कहां से बढ़ता है मां के शरीर से भोजन से नहीं भोजन से मां का शरीर भोजन मां के शरीर में जाएगा मां के शरीर में ओकण बच्चे के शरीर में जाएगा इसलिए बच्चे का शरीर की जो वृद्धि है यह वास्तव में आम मां के शरीर का ही परिणाम है परंतु वो जो बच्चे उस प्रकार परिणत होकर के जो बढ़ता है वो गर्भाधान रूपी पुरुष के प्रयत्न से होता है तो परमेश्वर ने क्या कर दिया अपने वीर्य को प्रकृति के अंदर जब सिंचन किया तो सबसे पहले महातत्व की उत्पत्ति हुई उस महातत्व की उत्पत्ति से जगत का प्रारंभ हो रहा है तो जगत के प्रारंभ में ही उन्होंने क्या कर दिया वेद ज्ञान को उसके अंदर रख दिया रख दिया उसके बाद में उस महातत्व से अहंगार बना अहंगार से पंचतन मात्राएं हुई पंचतन मात्रा से पंच महाभूत बने पंच महाभूत से और हमारे सबके ये हार्डवेयर ये शरीर बने ठीक है और इसलिए क्या होगा जो महातत्व जो बना वो महात के एक अंश को इन्होंने क्या कर दिया यहां रख दिया एक तत्व को महातत्व को यहां रख दिया उसके नीचे उसके बाहर और अहंगार को रखा उसके नीचे इंद्रियों को रखा उसके साथ में और सूक्ष्म बोधों को रेखा बाद में सबसे अंध में इस सबके आवरण करते हुए उन्होंने रचना शरीर, शरीर बोधों के परिणाम इस महाबोधों के परिणाम इस शरीर को बनाकर करके रखा यानी जिन जिन पदार्थों को सिद्ध रूप से बनाते गए हर एक व्यक्ति को क्या कर दिया उसका एक अंश दिया बाकी में क्या कर दिया बाकी में मिलावट कर दिया मिलावट करते करते करते करते धीरे धीरे सृष्टि सूक्ष्म से की ओर बढ़ते गए यानी जब जगत के प्रारंभ जब हुआ था तो वेद का प्रगाशन हुआ था ठीक है परंतु क्या है वो समय समझने वाली कोई बुद्धि नहीं।, नहीं थी इसलिए क्या होगा ये वेद के प्रगाशन भगवान ने जो किया परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यवहारिक हो परंतु जगत की दृष्टि में, में उस समय यह बुद्धि के अंदर का वेद व्यवहारिक नहीं था क्योंकि कोई मानव मानव पैदा नहीं हुआ ना केवल बुद्धि हुई है ना तो उसके बाद में क्या कर दिया अहंकार होने लगा तब भी काम पूरा नहीं बना उसके बाद में अहंकार से तनमात्रा यह इंद्रिया बना तब भी कार्य पूरा नहीं हुआ क्योंकि इंद्रियों का रखने का पात्र नहीं बनाया इंद्रियों को बनाने के बाद इंद्रियों को बनाने का पात्र रख दिया पात्र को शरीर में फिट गया वो समय क्या हो गया ये सारे तत्व काम करने लगे तो सांघ्य दर्शन में कहा यदि वेद की उत्पत्ति सबसे पहली हो गई हो फिर वेद के ज्ञान किसी को क्यों नहीं मिला तो उन्होंने कहा वेद के प्रकाश होने के बाद भी तो उन्होंने एक उदाहरण दे दिया जो प्रकाश है छाया बच्चा चित्रवच्चा जैसे कि मान लीजिए किसी पेड़ के ऊपर प्रकाश गिरता है तो छाया बनेगी ना पेड़ क्या करेगा प्रकाश को रोकेगा प्रकाश को रोकेगा तो प्रकाश नीचे नहीं गिरेगा तो जो प्रकाश नीचे नहीं गिरेगा तो काला सा दिखेगा उस काला से दिखने वाले को हम कहते हैं छाया परंतु छाया गिरने के लिए कोई ना कोई सरफेस चाहिए ना बिना सरफेस से छाया नहीं बनेगा और मैं हूं बड़ा चित्रकार मेरे पास पेंड है ब्रश है परंतु बनाने का कोई दीवार नहीं है तो चित्र बनेगा नहीं, मेरे संकल्प तो संकल्प मात्र रहेगा उसी प्रकार हमारे पास एक टॉर्च है हम उसके बटन को दबाया उसमें से प्रकाश तो निकल रहा है क्योंकि मसाला तो बहुत चार्ज वाला है अंदर का बैटरी परंतु यह प्रकाश जब तक को कोई सरफेस में रिफ्लेक्ट नहीं होगा तब तक तो ये प्रकाश की क्षमता हमें मालूम नहीं होता है तो इन उदाहरणों के द्वारा साध्यकार ने बताया भगवान ने यद्य बुद्धि को पहले रखकर के वेद ज्ञान को उसके अंदर भर दिया हो परंतु जब तक हार्डवेयर नहीं बनेगा चित्र बनाने के लिए दीवार चाहिए छाया गिरने के लिए सरफस चाहिए उसी प्रकार प्रकाश के, के पदा लगने के लिए प्रकाश को रोकने वाला कोई ना कोई वस्तु चाहिए तब प्रकाश का प्रभाव आएगा उसी प्रकार बुद्धि का प्रभाव तभी शुरू होगा जब हमारा स्थूल शरीर पूर्ण होगा ठीक <coughs> है ना तो कहते हैं ना छठे महीने में आठवें महीने में गर्भस्थ शिशु में बुद्धि का विकास होता है यह बुद्धि का विकास का मतलब है बुद्धि तब से काम करने लगती है विकास का यह अर्थ नहीं है बुद्धि तत्व का निर्माण हो रहा है नहीं बुद्धि तत्व का निर्माण तो पगड़े से हो गया पर उसके बुद्धि तत्व का पात्र क्या है यह है ब्रेन हमारे जो ब्रेन है ना बुद्धि तत्व का पात्र है यह पात्र का निर्माण तो भगवान अंध में करते हैं पात्र का निर्माण महीने में और आठवें महीने में बच्चे की बुद्धि का विकास होता है का मतलब समझ लेना चाहिए बुद्धि को रखने के पात्र का विकास है क्योंकि बुद्धि पहले से है पहले से बनी हुई है ठीक है ना और मरने के बाद क्या है यह बुद्धि सूक्ष्म शरीर में अंग बनकर के चला जाएगा उदाहरण मैंने पात्र का सुबह दे दिया था ठीक है ना तो उसी आ, उसी को लेकर के कहते हैं पतंजलि जयमिनी मुनि उत्तम तो शब्द पूर्वत्वम शब्द पहले ही हुआ था वेदरूबी शब्द जो है उसकी उत्पत्ति उसका प्रकाशन पहले से हुआ था तब से लेकर के वेदरूबी शब्द अपने कंप्यूटर पर सुरक्षित है इसलिए रीसेंट हुआ इस कहने में रीसेंट नहीं सब पदार्थों की उत्पत्ति से पहले दे दे दे आ, आ, आ सबसे पहले प्रोडक्ट के निर्माण के साथ साथ स्वामी दयान जी कहते हैं सृष्टि के साथ साथ ईश्वर ने वेद ज्ञान को दिया सृष्टि बनने के साथ साथ इसका मतलब ये नहीं है दयान जी के का वाक्य का यह अर्थ बिल्कुल नहीं सृष्टि पूरे बनने के बाद नहीं सृष्टि बनने के साथ दिया यानी महात में ही उन्होंने के अंदर गुप्त रख दिया ठीक है? बाद में क्या करेगा? जो बुद्धि के को बुद्धि के व्यायाम करेगा बुद्धि के प्रवृत्ति को सीखेगा बुद्धि के प्रयोग को सीखेगा उसके अंदर छिपे हुए डाटा डिस्प्ले होते रहेगा ठीक है ना तो डिस्प्ले होने के लिए क्या चाहिए मन चाहिए मन चाहिए क्योंकि बुद्धि तत्व के अंदर के डाटा उस डाटा को बाहर जाना चाहिए तो मन माउस रूपी मौसम को इन्होंने क्या कर दिया एक रस्सी में बांध करके शरीर के अंदर छोड़ दिया कहीं जाना है मन को सब शरीर में जाएगा सब शरीर में जाएगा तो वहां जहां जहां आइकन रखा है ना उस आइकन में जा के क्लिक करेंगे ना बोलते डब क्लिक कर देना वाक वाक बोल करके प्राण प्राण चक्षु चक्षु इसलिए कहा अर्थ लिखिए <coughs> शब्द की शब्द की नहीं शब्द का शब्द का उदय शब्द का उदय उदय उदय का, का मतलब आविर्भाव प्रकाशन पहले से हुआ है पहले से हुआ है यह बात यह बात कही गई है यह बात कही गई है अब जो कही गई है उत्तर दे चुका है पहले से ही और इस को दोबार बताने की जरूरी वहां देख लेना अब देखिए इसमें क्या उदाहरण देंगे हम शब्द की उत्पत्ति पहले हुई उसका प्रयोग बाद में हुआ ये कैसे सिद्ध करेंगे शब्द के प्रकाशन पहले हुआ पहले से शब्द विद्यमान है और प्रयोग बाद में हुआ ये कैसे पता लगेगा इसमें हम और हमारे गुरु प्रमाण है हम और हमारे गुरु और हम दोनों का संबंध प्रमाण है ठीक है गुरु जब हमें सिखाते हैं सीखी हुई विद्या को बताते हैं या उस समय उन्होंने कनेक्ट करके बना करके बोलते हैं पहले से सीखी हुई पहले से उसके ब्रेन के अंदर रेखी हुई विद्या को अपने शब्द के माध्यम से आ, ये कोई ये नहीं बताएगा ना गुरु को कोई ज्ञान नहीं था जैसे कि हमारे माँ गरम गरम रोटी से करके परोसती है ना उसी प्रकार क्या है गुरुओं ने मसाला जोड़ दिया ज्ञान को बनाया फिर बिठाया फिर को बता रहा है नहीं होता कोई इसको नहीं मानेंगे और उस गुरु को कहां से मिला तो गुरु के गुरु ने क्या तत्काल बनाकर दिया नहीं पागले से रखी हुई विद्या को उन्होंने शब्द के उच्चारण करते हुए दिया इसका मतलब हमारा जो मूल शब्द है विद्यारूप है वेद रूप है जो हमारे कंप्यूटर पर है यह पहले से रखा हुआ है उसकी नई उत्पत्ति नहीं, नहीं माननी चाहिए ठीक तो हाँ। है हाँ इसलिए हम प्रयोग बोलते हैं पहले से बात पहले बात को अच्छे प्रकार से जान लो फिर बोलो तो पहले से बात को बात को अच्छे प्रकार से जान लो उसके बाद में बोलना नहीं तो क्या होगा अकृत्रिम हो जाएगा असत्य हो जाएगा वेद जितने भी है सत्य है सत्य विद्या जो भी है पहले विद्या बैठेगी बैठने के बाद ही उसका प्रयोग होता है ठीक है और आगे कहते हैं सही क्या कहा वेद के अंदर प्रवाहन का नाम आता है प्रवाहन का पुत्र है प्रावाहनी प्रवाहन के पुत्र को प्रावाहन बोलते हैं उसके पुत्र को प्रावाहनी भी बोलते हैं तो इसके संबंध में क्या है वेद के अंदर प्रवाहन जो पिता प्रावाहन उसका पुत्र और प्रावाहनी उसके भी पुत्र यानी पहले का पौत्र इस प्रकार कुछ व्यक्ति इतिहास में जिए थे उसको लेना चाहिए तो ऋषि बोलते हैं ना उस प्रकार कोई जीवित व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए तो उत्तर देते हैं आख्या प्रवचनात आख्या, आख्या कहते हैं वेद में कहते हैं ना काठक संहिता पैपलाद संहिता सुना ना पा का संहिता संहिता ये सारी संहिदाएं होती है ना ये संहिता उस व्यक्ति ने ज्ञान को बनाया इसलिए उसके नाम से नहीं जाना जाता है पर क्यों जाना जाता है उन्होंने पहले से विद्यमान विद्या का उन्होंने प्रवचन किया इसलिए इन संहिदा ग्रंथों को व्यक्ति के नाम इसलिए आया वो व्यक्ति संहिता को बनाने वाला नहीं है वो व्यक्ति संहिता के प्रवचन करने वाले हैं मांद्रा दृष्टा प्रवचन करने वाले का मतलब पढ़ाने वाला व्याख्या करने वाला तो व्याख्या जब करेंगे उसके नाम पर जैसे बोलते हैं अमेरिका और वेस्ट भूजी तो को बोलता है उसने अमेरिका को ढूंढ करके निकाला कोलम्बस है, कॉलंबस कॉलंबस कॉलंबस है? कॉलंबस। तो अमेरिका वेस्ट कौन है तो ये अमेरिका और अमेरिका में कोई समानता नहीं कोई बात नहीं अच्छा कोलम्बस कोलम्बस ने देखने कोलम्बस के देखने से पहले अमेरिका नहीं था था, था, था, था, था, था।, था, था ना था देखा, था था था। हाँ, देखा हाँ हाँ तो उन्होंने देखा और उसने दुनिया को बताया तब क्या हो गया उनके नाम आ गया उसमें और लॉस ऑफ मोशन आइज़क न्यूटन के नाम पर है क्या आइज़क न्यूटन ने उसको बनाया नहीं पहले से, पारे से, पारे से था और आईसक नोट ने उसको क्या कर दिया देख करके उसको क्या है भाषा में हा व्याख्या दी दिट्ट। हा है ना जी ठीक है तो उसी प्रकार पहले से विद्यमान विद्या को जब कठ के कठशाखा वाले ने प्रवचन कर दिया तो शाखा का नाम आ गया काठक और तित्री आचार्य ने जब प्रवचन करने लगा तो तितरी के उस पूरे कुल परंपरा को तैतरीय कहता है इसलिए व्याकरण के अंदर तैतरीय की परिभाषा है तित्ती प्रोक्तम यह अधिकार है तैनक प्रोक्तम इस टाइटल में तितरणा प्रोक्तम तैतरीयम आगे पिपलादेन प्रोक्तम पाइपलादम ठीक है यह बताया यहां जो नामकरण उस विद्या को बनाने वाले का नहीं विद्या पहले से है विद्या नित्य है उसका प्रवजन जो है यह नित्य है शोध बोलते नीम ठीक है बोलते। नहीं बोलते। नहीं। इमेंशन इमेंशन। इमेंशन। ना तो अर्थ लिखा हमने वेद संहिता को वेद संहिता को काठक कौमा तैत्तिय तैत्तिमा माध्यन माध्यम दिन पैपलाद माध्यन नकार और दगार पैपलाद आदि नाम आदि नाम विद्या को बनाने वाले की दृष्टि से नहीं विद्या को बनाने वाले की दृष्टि से नहीं बल्कि विद्या के प्रवचन करने वाले की दृष्टि से है विद्या के प्रवचन करने वाले की दृष्टि से है ये वेदांत का विषय नहीं है वेदांत का विषय नहीं है क्यों वेदांत ये मानते हैं ब्रह्म प्राप्ति होने के बाद ये ऋग्वेद है ना वो भी फेंगने लायक है जो मोक्ष में जाएगा ना वो ऋग्वेद लेकर नहीं जाएगा ऋग्वेद को नीचे रख करके ही जाएगा क्योंकि यह ऋग्वेद जो है पराविद्या है अपरा विद्या है अपरा विद्या है जो अधर्वांग सहा इतिहास पुराणम ये सारे के सारे अपरा विद्या, है। परा विद्या में इसका कोई महत्व नहीं है श्री शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन पर ऋग्वेदादी मोक्ष मोक्षगामी पुरुष की दृष्टि में ऋग्वेदादी भी अप्रमाण है बोला ऊपर चढ़ने के लिए ऋग्वेदादि प्रमाण है अपने पिता भी प्रमा, माता भी प्रमाण है पिता भी प्रमाण है प्रमाण है और देखिए उनके ज्ञान विज्ञान इन सबसे बढ़ने के बाद कोई छोटे को मानेगा? मानेगा। क्लासों में उनको पढ़ाए वो आकर के बता देने क्योंकि उनकी जानकारी तो इन सबकी जानकारी से परे पहुंच गए ना तो बाद, बाद में क्या है? इन गुरु के बाद जो है उनके लिए बाद में अप्रमाण कोटि में आ जाएगा ठीक है ना तो इसलिए क्या है यहां यह ऋग्वेद आदि जो है यह अपरा विद्यारम अधिगम्य दे अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति जो अंदर ढूंढने से जो प्राप्त होता है ना तो अंदर ढूंढने की जो कला जो पुरुषार्थ है वही परा विद्या है ठीक है ना श्री पराविद्या जो है वेदांत का विषय है अपराविद्या जो है मीमांसा का विषय है संसार में जीना है तो पराविद्या से नहीं अपराविद्या से जीना चाहिए क्योंकि ये संसार है भाई भा। कोई कर है गाड़ी लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड से जो गाड़ी आ रहा है ना हम इधर से जा रहे हैं तो हमारे सीधे सीधे लेफ्ट साइड से गाड़ी आ रहा है तो बोल रहे क्या भाई क्या कर रहे हो तो बोल अरे भाई ये गुजरात है यहां तो हा क्योंकि गुजराती गुजराती क्या है उनको पता है कैसे लेना चाहिए एक शॉर्टकट मिलेगा तो फले वहां से जाने से साइकिल पंजर हो सकता है परंतु शॉर्टकट मिलेगा तो गुजराती उसी में से ही निकलेगा हा पर है तो क्या होगा गुजराती में जीने वाले को क्या हो जाता है सामने वाला किस रास्ते में जाएगा यह पक्का है इसलिए वो सावधानी से ही चलेगा बाघर से कोई व्यक्ति आएगा तो इधर इधर इसका क्या क्या क्या क्या हो हो हो जाता है है आ नियम में में में चलता तो तो उसके बारे, उसके बाद बाद गया गया था था मैं जा रहा था, तो उसमें क्या हो गया? ये क्या कर दिया तुरंत ऐसा हाथ दिखाया लेफ्ट साइड में मोड़ने के लिए तो मैं बोला अरे भाई आप कैसे तो चलता है चलता है ठीक है हाँ जी अब इसलिए उस प्रकार के वेदांत वाले को हमारे क्लास में नहीं बिठाने का ये मायावाद को उठाने वाले ना उनको इधर नहीं बिठाने का ठीक है मायावाद देखिए वो वेदांत में देखिए वेदांत के क्लास में भाई आप बैठिए वहां आपको इसका उत्तर मिलेगा अब इधर देखिए इतर व्यवहारिक है पूरे हम व्यवहारिक जगत में रहते हुए व्यावहारिक धन से समाज में रहना चाहिए ठीक है ना एक बार क्या हो गया था स्वामी दयानंद जी जनता के सभा में जब आए तो कौपीनधारी होकर के तो दो तीन सज्जन ने उनको बुला करके बोला स्वामी जी महाराज बात क्या है आपको पूरी इज्जत के साथ हम बोल रहे हैं क्या है माता है, तो बहनें है तो आप ये के, ना ये तो अच्छा रहेगा ठीक है ना और आपको जैसे लगे देखिये हमने ये मत है हमारा हम छोटे बुद्धि वाले हैं तो क्या है आप ऐसे करेंगे तो अच्छा रहेगा ऐसे बोला अगले दिन से क्या कर दिया उन्होंने रेशम के कपड़ा नीचे और ऊपर के मेरे, मेरे प्रति उपदेश करने के लिए तू कौन ऐसा नहीं बोचा क्योंकि समाज में रहते वक्त जो सामाजिक हित को सामने रखते हुए क्योंकि हम जो है ना हम आदर्श बनकर के चलेंगे तो हमारी पीढ़ी हमारे पीछे उस आदर्श पर चलेंगे यदि हम आदर्श बने बनकर के नहीं चलेंगे तो क्या होगा पीछे आने वाली पीढ़ी को कोई ना कोई आदर्श की जरूरी है यदि हम नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा ये उनका दोष नहीं है ये हमारा दोष है तो आप इस प्रकार क्या है ये नई पीढ़ी के जो बिगड़ने की जो शिकायत आती है ना तो इस शिकायत में देना देखना इसमें दोष का दर्शन यदि सही में हम करेंगे ना ये हमारे भूल से ये पीढ़ी पीढ़ी के भूल से नहीं है क्योंकि उनको सदा आदर्श चाहिए पर हमने आदर्श को उनके सामने नहीं रखा तो इसलिए गांधी जी ने कहा व्हाट्साना तो उन्होंने यही कहा जो मेरे कहने की जरूरी नहीं है मेरे पीछे देखो मेरे पास बैठो मेरी प्रवृत्ति को देखो उसमें जो दिखाई देगा ये मेरे विचार अनुसार है तो बहुत सारी प्रेरणास्पद बातें उसमें है लोटे में जो पानी भर करके दादून करना साबरमे में से एक किलोटा पानी निकाल करके बैठ करके दादून करना अब देखिए पानी की समस्या गुजरात में ही नहीं आज पानी का जो भंडार है केरल में भी पीने की पानी की पानी समस्या हो रही है और एक राजीव दीक्षित ने कहा दूध और दूध और जो पानी ये दोनों समान मूल्य के होते हैं एक जमाना हमारे देश में ऐसा था दूध को पानी को जो बेचेगा ना बहुत निकृष्ट दृष्टि से ऋषि उसको दुग्ध विक्रई बोल करके गाली देते दुग्ध विक्रई जो है ना दूध को बेचने वाला ये गाली शब्द था आज देखिए दूध को और पानी को हम बेच रहे हैं वेल्ड बैंक बोलता है पानी अनमोल संपत्ति है उसको क्या है मीटर लगाए बिना नहीं देना है इसलिए देखिए सारे बिजली जो चोरी कर रहे थे ना उसको बंद करा दिया और पानी के लिए और बिजली के लिए मीटर लगा दिया आज हमारे गांव गांव में में सारे में, जो शास, हाँ। ही हाँ। भी नहीं यही बात हम हरियाणा जाएंगे वहाँ मिलता है हरियाणा में जाते है ना घर में जाते ही उबले उबाल करके मीठा डाल करके ठंडा करके बर्फ डाल करके दूध पीने के लिए देता है वो दूध नहीं पियेंगे ना इतना बड़ा ग्लास है 400 मिली का। वो नहीं पिएगा ना तो बहुत बुरा मेरे जैसे व्यक्ति वो पिएगा व्यक्तिगा तो दो दिन के लिए क्या है पत्थर जमा हुआ पेट में इतने ठीक है।, है ना इसका इसका मतलब अपनी संस्कृति के अनुकूल आज भी बर्ताव कई कई जगह पर हो रहा है और पंजाब में जाएंगे जो गर्मी के ऋदु में ये सिक लोग है ना गाड़ी रोकर के फल खिलाते हैं एक खरबूज खिलाते हैं और तरबूज़ खिलाते हैं और ठंडा शरबत पिलाते हैं तो हम नहीं पिए ना उनको इतना निराश हो जाते हैं तो मैंने अनुभव किया पंजाब के अंदर हरियाणा के अंदर और गुजरात के अंदर देखिए वैभव क्यों है वैभव इसलिए पानी इतने कम होने के बाद भी देखिए कितने प्रयत्नशील है देखिए बहुत प्रयत्नशील है ठीक है व्यापारी है पर क्वालिटी है ना क्वालिटी है आगे देखिए अब देखिए उसमें जो प्रवाहनादि जो नाम आया प्रवाहनादि जो नाम आया ना क्योंकि प्रवाहन ने अपने पुत्र को यह विद्या दे दिया और यमाचार्य ने नजिकेता को यह विद्या दे दिया इस प्रकार के जो में कहानियों में जो नाम आता है ना इसके संबंध में क्या यह विद्या क्या इसका मतलब क्या था प्रवाहन के पास विद्या थी और प्रवाहन की विद्या प्रवाहन की उसने अपने बेटे को दिया तो इसी में क्या है यह बहुत पुरानी विद्या है यह कैसे पता लगेगा तो ऋषि कहते हैं परंतु शुद्ध सामान्य मात्रम सामान्य परंतु शुद सामान्य मात्र इस प्रकार के आख्यायिकाओं में इतिहासों में जो व्यक्ति का नाम मा, हमें सुनाई दे रहा है ना व्यक्ति उसके पुत्र उसके पुत्र ये केवल क्या है धाधु और उसका अर्थ ही विद्यमान है इनमें कोई धादु है संस्कृति की एक अर्थ को बताने वाला उस धाधु में प्रति लगाएंगे तो शब्द निकलेगा उस शब्द को उन्होंने रखा वास्तव में उस प्रकार के नाम वाले कोई व्यक्ति नहीं हुए थे उस प्रकार के नाम वाले कोई व्यक्ति नहीं हुए थे ठीक है ना तो इधर उदाहरण क्या देता है प्रवाहन एक नाम को लीजिए ऋषि कहते हैं प्रवाहन एक नाम को लीजिए उसमें प्र उपसर्ग है वाहन किसको कहते हैं वाहन हां इधर से उधर ले जाने वाली वस्तु का नाम जो ट्रांसपोर्टेशन में काम आए उसका नाम वाहन।, वाहन है इसको जोड़ दीजिए प्रा में रेपी होने के कारण वाहन के नकार नगार हो जाएगा ठीक है ना इसमें वह धादु है वाहन करने अर्थ में ढोना अर्थ में वह धातु है तो प्रा उपसर्ग लगा करके वाहन को वाहन बना दिया तो प्रवाहन हो गया यह वास्तु में क्या है एक सिंबल है यानी इस प्रकार इतिहास के अंदर विद्या को जिसने वाहन किया सबके नाम प्रवाहन है इसे कहा शुद्धि सामान्य मात्रम यानी उस शुद्धि में उस नाम शुद्धि में कोई विशेष व्यक्ति को हमें नहीं देखना है इधर केवल शब्द मात्र है नाम मात्र है नहीं तो क्या होगा किसी व्यक्ति का व्याकरण की दृष्टि से प्रवाहन नाम नहीं निकलेगा किसी व्यक्ति का प्रवाहन नाम आ ये व्याकरण संबंध नहीं है वाहन शब्द है वो व्यक्ति का नाम नहीं है ना मेरे को मैं आपका नाम क्या है मेरा नाम वाहन है नहीं ऐसे कोई नाम संसार में किसी व्यक्ति का नहीं है मैं वाहन करता हूं कई चीज को उस दृष्टि में मैं वाहन बन सकता हूं पर तो कोई प्रॉपर नोट नहीं।, नहीं बनेगा जब जब प्रवाहन नाम ही नहीं बनेगा तो प्रवाहन के पुत्र कैसे होगा ठीक है ना तो इस प्रवाहन आदि जो नाम है ये केवल क्या है आ, उस समय पर विद्या का प्रचार हो रहा था ये बताने के लिए ऋषि ने क्या कर दिया एक सिंबॉलिक नाम सामान्य दृष्टि से रख दिया वो कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है यही मत था ना दयानंद जी का इसके अलावा कश्यपादी नाम कश्यपादी नाम इंद्रियों के लिए आया है इंद्रिय के लिए कश्यप नाम आया कश्यप नाम क्यों आया क्योंकि यह शब्द था यस्य दर्शनम भवधी सा पश्यक, पश्यक को क्या कर दिया शब्दों को इधर उधर कर दिया कश्यप हो गया यह निरुक्तकार ने बताया इसलिए क्या है परंतु इसके आगे व्यक्ति विशेष के बारे में परंतु का मतलब इसके आगे व्यक्ति विशेष के बारे में जो आक्षेप है अर्थ अर्थ बता रहा हूं इसके आगे हाँ इसके परंतु का अर्थ है इसके आगे व्यक्ति विशेष के बारे में जो आक्षेप है आक्षेप है वह भी ठीक नहीं वह भी ठीक नहीं क्योंकि प्रवाहन आदि नाम केवल धातु के अर्थ मात्र है केवल धातु के अर्थ मात्र है व्यक्ति के नहीं धादु के अर्थमात्र है नहीं व्यक्तिवाचक होता तो विशेष होगा हां हां, केवल गौण है हाँ हाँ। द्यक्ति द्यक्ति है।, है।, है, किसी तथ्य को बताने के लिए उन्होंने क्या कर दिया हाँ व्याकरण की दृष्टि में इसमें धाधु है प्रत्यय है उपसर्ग है उस प्रकार के कोई नाम प्रचलित नहीं बाद हाँ। में क्या हो गया प्रचलन का बहुत नाम रख लिया हा फिर क्या कर दिया लोग लोगों ने वो बद में नाम आ गया श्री किसी को रखते हैं नचिकेता गौत्र शब्द है गौत्र हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं वो ऐसा नहीं है जैसे वेद मंत्रों में किसी मंत्र के ऋषि कश्यप होता है ना उस मंत्र का दर्शन जो करेगा उस व्यक्ति को उपाधि दी जाती है कश्यप की जो भी करेगा, हाँ। करेगा। आप करेंगे तो आप कश्यप है पर आपके पुत्र भी उसी परंपरा में चलेंगे ना ये कश्यप हो जाएगा वशिष्ठ के गोत्र को कहता है वशिष्ठ कश्यप के गोत्र को काश्यप कहता है विश्वामित्र के गोत्र को वैश्वामित्र जमदग्नि के गोत्र को जामदग्नि इस प्रकार होता है ठीक है ना क्या क्या के तो तो वशिष्ठ कोई प्रॉपर नाउन नहीं है किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, नहीं है क्या का इतिहास नहीं हाँ हाँ नहीं यदि इद, इतिहास होता इतिहास क्योंकि ये मंद्र अनादि है इसका मतलब इसको दर्शन करने वाले भी परंबरा अनादि परंपरा है हाँ तो हाँ हा, क्योंकि ये आद, ये क्यों हो रहा है ये वास्तव में जो मीमांसा को न पढ़ने क्योंकि ये जो आक्षेप तब से लिखने लगा जब मीमांसा के ऊपर हमारा पकड़ पकड़ जब छूटने लगा ना तब से लेकर के जब विद्या का प्रचार नहीं होगा तो अंधेरा तो आएगा के हाँ तो, तो वशिष्ठ को के तो हाँ। तो नाम इसलिए है जिस मंदिर के वशिष्ठ ऋषि है उस मंदिर को उन्होंने दर्शन किया दर्शन करते वक्त क्या है उनको वशिष्ठ उपाधि जैसे कि कोई अपने को आपका नाम क्या है मेरे नाम एम ए है और इसका नाम बी ए है कोई रखेंगे नहीं आ, मेरा नाम है आचार्य ऐसे कोई करेंगे पर कोई है। कोई करता करता है है आपका नाम क्या है आचार्य है तो इसी दृष्टि में बता रहा था एक बार क्या है बेंगलुरु में एक फार्म हाउस में गया था तो फार्म हाउस में क्या है कि एक नेपाली भाई वहां चौकीदार थे तो उसके बारे में बच्चे तो मुझे आचार्य जी आचार्य जी बोलते थे तो उसके बाद में क्या है जब खाना होने के बाद जब मैं आराम के लिए बैठ रहा था बगीचे में तो ये चौकीदार पीछे आए पीछे आकर के वो हाथ मिलाए मेरे से तो तो हम कोई भी सामने आए हाथ मिला लेते हैं क्योंकि प्रेम की एक भावना होती है ना तो उसने बोला कि हम दोनों एक जादू हो।, हो हम दोनों आप कहा से है इधर भी आचार्य ज्ञाति होती है तो मुझे समझ में आ गया क्योंकि हमारे तमिलनाडु में आचार्य ज्ञाति है जैसे राजा आचार्य, आचारी आचार्य होते हैं ना है। हाँ ठीक है ना हाँ आचार्य का कोई जो जो वास्तुविद्या का जो प्रवचन करते थे ना इस प्रकार क्या है आचार्य लोग है वास्तव में विश्वकर्मा विभागों में भी आचार्य है ठीक है ना हाँ इसका एक के क्या हो गया? उसको ब्रांति होगी वहां उन्होंने क्या सोचा जैसे वो आचारित आचार्य के हैं, उसी प्रकार ये दूसरे आचारित जाति के व्यक्ति आए तो आचार्य और आचार्य भाई भाई, भाई, भाई भाई इस दृष्टि से उन्होंने हाथ मिलाया था चीने चीने। इसलिए देखिए स्वामी दयानंद जी की जो कृति कृति है ना इसलिए अनुपम कृति है क्योंकि उन्होंने एक शब्द भी इन दर्शनों के अंदर के के बात सिवा अपने उसमें नहीं रखा अब दे, अब देखिए प्रज्वलित क्यों नहीं हो रहा है मैं बोला दयान जी की बात प्रज्वलित हो रही है दयानंद जी की बात प्रज्वलित हो रही है ठीक दे है ना परंतु जो दयानंद के नाम लेकर चलते हैं ना उसके नाम उसके कारण नहीं अन्य लोगों के कारण, कारण है क्योंकि कुछ लोग हैं दयानंद का नाम नहीं लेते जैसे गुजराती लोगों को देखिए गुजराती लोग दयानंद का नाम आज समाज के बिना नहीं लेते और गुजरात के ही थे स्वामी जी परंतु गुजराती की परंपरा को देखिए संस्कार की प्रक्रिया को देखिए स्वामी दयानंद जी ने जैसे जैसे संस्कार विधि में बातें लिखी है ना कि कम अधिक मात्रा में सब जाति के विवाहादि कर्मों में दिखाई दे रहा है।, तो में कम है कम है कम है यानी प्रांत के नाम लेकर झंडा लेकर घूमते हैं गुजराती लोग झंडा लेकर नहीं घूमते हैं परंतु उसकी अर्थवत्ता को उनके संस्कृति के अंदर इसका इसका और स्वामी और महात्मा गांधी आर्य समाज से थोड़ा विरोध करते थे विरोध क्यों करते थे ये खंडन करके जो दुखी बनाने के पक्ष में आ, किसी के दिल को नहीं दुखाना था ये महात्मा जी ये पक्ष के थे बाद में महात्मा जी के पुत्र जो मुसलमान बन गए ना, सबसे ज्यादा ज्यादा क्योंकि इसके प्रचार में ने किया तो महात्मा को तो बहुत दुख हुआ हरिभा के विषय ठीक है ना और हरिभा को क्या हरिभाजी के कारण हरिभा को जूता भी खाना पड़ा लाहौर में हरी जाकर के मुसलमान क्या है इनको पैसा देने के और के देने के सब वचन दिया था बाद में मुसलमान बनने के बाद क्या है कोई भी वचन उसने पूरा नहीं किया और क्या है लाहौर में इनको प्रवचन में लेकर आए क्या है पूरे आरिमाजी पगड़ी बांध करके मुसलमान जैसे टोपी बांध करके ये धाड़ी कटवा करके पंजाब में तो है धाड़ी वाले तो फ्रंट में जाकर बैठे और जब ये हरिलाल गांधी प्रवचन के लिए उठता था ना तो क्या वाह वाह बोल करके ताली बजाता था और ये तो लोकेश् में बहुत इच्छुक थे अंदर में ये ताली बजाने सुनते हुए क्या ये जोश में आता था उसके बाद में इन्होंने बोला मैं इस जन्म में नहीं दस जन्मों में मैं मुसलमान बनकर के मुसलमान भाइयों की सेवा करना चाहता हूं तो यारे समाज पूरे उठकर के बोला इसको जूता मारो पत्थर मारो ये कह काफिर है काफिर मुसलमान नहीं बन सकता देखिए कैसे बात की खुरान शरीफ की विपरीत बोला हम एक जन्म को मानने वाला है देखिए ये दस जन्म के बारे में रहा है। बाद में क्या हो गया वो इस्लामी से छोड़ करके वापस आया पर हाँ। तब तक क्या होगा गांधी परिवार का तो हाँ ठीक है ना अब देखिए अभी भी कोई कोई कहता ना गांधी जी ने परिवार का देखभाल नहीं किया ठीक है भाई गांधी जी ने नहीं किया पर तुम तो करो यदि गांधी जी गलत है तो बोल करके नहीं कर कर के दिखाओ गांधी जी गलत है कैसे तुम अपने परिवार की भी सेवा करो और समाज की उन्नति में भी हाथ बढ़ाओ तो गांधी होगा इफ यू है सोल्यूशन यू स्टैंड अपन सर साइड इफ यू है सोल्यूशन यू सिट दू ये गलत बोलेंगे ना तो सखी क्या है आपको बताना पड़ेगा तो तो बताने से सेंट्रल था था उसका अब उसके देखे, IQ देखेंगे तो BBC बोल रहा रहा है BBC में एक एक का आ, किस चल इसमें तो बोला भारतीय मूल के व्यक्ति ठीक है ना जो अल्बर्ट आइंस्टीन के आख्यू के बराबर आख्यू वाला है कौन है वो तो एम के गांधी यम्क गांधी उसी में दूसरा प्रश्न था दुनिया के सबसे बड़ा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये दो उत्तर दो प्रश्न दो उत्तर उसमें था, तो था।, था।, था। हा अब इसलिए स्वामी दयानंद और गांधी का जो समय है ना हम नहीं आगे आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी दयानंद के और गांधी जी का जो सपना है ना आगे आने वाली पीढ़ी में हाँ देखिए इस्लामाबाद के देखिए हम डायरेक्ट इधर से इसलामाबाद ओ सहना सहन भुनकोहेजशा ओ शांति श्या